शांति, शांति ह रुद्री वसु शराम्य हे ऋत विश्व अहम वरुणो भा विभर्म्य अहम इंद्राग्नि अहमअश्विनो भाव ओम शांत शांति शांति हम वेद ज्ञान के इस ज्ञान गंगा का अवगाहन करते हुए ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ पच्चीसवें की चर्चा कर रहे हैं ये सूक्त वाघाभृी सूक्त कहलाता है इसका ऋषि भी वाघम्भृणी है और इसका देवता भी है इस सूक्त में परमेश्वर के द्वारा वाणी के रूप से जो ज्ञान दिया गया है जो महात्म्य बताया गया है जो उसके सामर्थ्य का वर्णन किया गया है वो इन मंत्रों में हमको देखने को मिलता है हमने पीछे देखा था कि ये वाणी परमेश्वर की है और इसमें जो बात कही गई है वो इस परमेश्वर के रचना और उसका जो सामर्थ्य है जिसने दिखाई दे रहा है कही गई है अर्थात जो बात यहाँ कही जा रही है वो संसार में हमको दिखाई देती है संसार में और वेद में संबंध है इस संबंध को हमने पीछे देखा कि ज्ञान के द्वारा हम उन वस्तुओं के उपयोग को समझते हैं करते हैं तो वो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो संसार में हमारे कारण ही तो आ रहा है उसने कोई भी वस्तु बनाई है उसका हम उपयोग कर रहे हैं उपभोग कर रहे हैं तो उसका जो सामर्थ्य है हमको कैसे पता लगता है उस वस्तु के उपयोग से उस वस्तु को देखने से उस वस्तु को जानने से तो इसलिए जब मंत्र को हम जानते हैं तो हमारी समझ में एक बात आती है बात आती है कि इस मंत्र को कोई किसी ने तो कहा है कोई कह रहा है कोई बता रहा है जब कोई पुस्तक हम पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बड़ा स्पष्ट होता है ये किसी लेखक ने लिखी है और हमारे किसी उद्देश्य को पूरा कर रही है तो वैसे ही जो वेद है वो किसी ने हमको दिया है और उसका हम उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए उपयोगी भी होना चाहिए और उसके बनाने वाले का पता भी होना चाहिए हम इस मंत्र को जब देखते हैं तो सामने तो देखने वाला नहीं दिखाई दे रहा है तो जो बोल रहा है इस मंत्र को जिसके द्वारा बोला जा रहा है उसकी बताने वाले को हम ऋषि कहते हैं अब ये बताने की प्रक्रिया कई तरह से होती है एक तो ये होती है कि उसने जिसने वो पुस्तक पढ़ी है वो हमको बता रहा है दूसरा उसने जिसने उस पुस्तक पर के बारे में लिखा है वो हमको बता रहा है तीसरा जिसने वो पुस्तक लिखी है स्वयं वो बता रहा है तो ये बताने का जो प्रकार है ये हमको अनेक स्तर से दिखाई देता है सामान्य रूप से हम उसे ऋषि कहते हैं अतः अच्छा जो उसको बता रहा है वो बताने वाला ऋषि अग्नि वायु आदित्य अंगिरा के रूप में हो सकता है या जिनका वेद मंत्रों के ऊपर उल्लेख है जिन्होंने उसका प्रचार किया प्रसार किया उसके व्याख्यान किया वो भी हो सकता है क्योंकि ऋषि तो इस मंत्र का दृष्टा होने के कारण है तो वो ऋषि है और जो देवता है ऋषि जिस बात को कह रहा है जिस बात को बताना चाहता है वो बात वो बात जो उस मंत्र में है हम उसको देवता कहते हैं इस बात को हम पहले अच्छी तरह से समझ चुके हैं आचार्य यास्क ने कहा है यद काम ऋषि व्यक्त्याम देवतायाम आर्थप्यम हिष् स्तुतिम प्रयुक् तदैवता स मंत्रो भवत अच किस मंत्र का कौन देवता होगा क्योंकि देवता के ध्यान से हमें मंत्र का अर्थ करने में मंत्र का अर्थ समझने में बड़ी सुविधा होती है क्योंकि मंत्र में देवता ही तो है जो बता रहा है वो जिस विषय को बता रहा है तो बताने वाला ऋषि बताई जाने वाली बात विषय उसको हम देवता कहते हैं तो यमऋषि ऋषि देवता या अर्थपत के मीक्षण तो तीन प्रयोग जो मंत्र है उसमें अर्थ है वो अर्थ किसके से जुड़ा हुआ है उसका अर्थपति कौन है उस अर्थ का अधिष्ठाता कौन है वो देवता है तो वो जो चीज हम बताना चाहते हैं वो मंत्र का विषय देवता कहलाता है क्योंकि जिस कामना से जिस कामना से किसने हमको क्या बताने की इच्छा है इस भावना को लेकर तो याम ऋषि ऋषि जिस कामना से प्रेरित होकर जिस इच्छा से प्रेरित होकर जो बात है वो हमको बताना चाहता है और जिन शब्दों में बताना चाहता है उन शब्दों में निहित जो विषय है निहित जो बात है शब्दों के द्वारा कही गई जो बात है उसको हम देवता कहते हैं तो ये देवता जो है वो भी वागम्भृणी है अर्थात ऋषि जो है वो स्वयं बताने वाला भी कौन है महान है वाणी के रूप है परमेश्वर की साक्षात वाणी है उसको प्रकट भी कौन कर रहा है वाणी स्वयं प्रकाशित हो रही है प्रकट हो रही है ऋषि के द्वारा प्रकट हो रही है मंत्र के द्वारा प्रकट हो रही है तो कैसे प्रकट होगी एक सोचने की बात है तो वैसे ही प्रकट होगी जैसे संसार प्रकाशित हो रहा है संसार कैसे प्रकाशित हो रहा है संसार उसके सामर्थ्य से प्रकाशित हो रहा है संसार में वस्तुएं जो प्रकाशित हो रही हैं, बन रही हैं, दिखाई दे रही हैं वो उसके सामर्थ्य को बता रही हैं, तो जैसे संसार में वस्तुएं उसके सामर्थ्य को बता रही हैं, वैसे ही वेद कि संसार में प्रकाशित होने वाले सामर्थ्य को बता रहा है अर्थात दोनों का जो सामर्थ्य है वो जो वास्तविक व्यावहारिक रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है और जो शब्दों के रूप में हमको सुनाई दे रहा है समझ में आ रहा है बुद्धि को से जाना जा रहा है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है तो इसलिए उन शब्दों को हम बाहर भी प्रयोग करते हैं अंदर भी प्रयोग करते हैं यहाँ हमने वाणी को देवता कहा है और संसार में भी जिससे हम ये चीज़ें प्रकाशित हो रही हैं उस प्रकाशित होने के साधन को भी हम वाणी कहते हैं व्याख्यान कहते हैं बताने वाला कहते हैं तो ये दोनों बातें हमारी समझ में तुलना करने से आ जाती हैं संसार में जिन भी वस्तुओं को हम देखते हैं उसके अंदर जो सामर्थ्य है उसका हमने एक नाम दिया हुआ है और वो नाम उसके सामर्थ्य को बता रहा है तो सामर्थ्य को बताने वाला होने से वो वहां उस वस्तु का देवता है अधिष्ठाता है उसका नाम है उसका रूप है तो हम संसार में परमेश्वर का जितनी तरह से प्रभाव है सामर्थ्य है प्रकाश है उसको अनुभव करते हैं देखते हैं उतने ही उसके नाम हैं और वो नाम उसके सामर्थ्य को प्रकाशित करने वाले होने से वो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकाशित कर रहे हैं मंत्र कहता है अहम रुद्रे भी वसुभिश्चराम्य अहम आदित्युत विश्वदेव परमेश्वर का कथन है परमेश्वर की वाणी से प्रकट हो रहा है कि संसार में मेरा जो सामर्थ्य है वो रुद्र के द्वारा वसुओं के द्वारा आदित्य के द्वारा अहम रुद्रे भी वसुभिश्चराम्य आदित्ये रुत विश्वदेव विश्वदेवों के द्वारा मेरा सामर्थ्य इस संसार में परिलक्षित हो रहा है मैं इस संसार में जो विचरण कर रही हूँ वो इन देवताओं के रूप में कर रही हूं देवताओं के साथ कर रही हूँ अब ये जो सामर्थ्य है देवता का तो ये देवता का सामर्थ्य यदि हमको देवता का स्वरूप समझ में आ जाए तो देवता का सामर्थ्य भी समझ में आता है हमें संदेह कब होता है संदेह केवल तब होता है जब हम उस देवता के अनेक रूप देखते हैं तो अनेक रूप देखते हैं तो हमें भिन्नता दिखाई देती है जबकि एक नाम है तो उसमें समानता होनी चाहिए तो जो विरोध है जो भिन्नता है वो उसका खंडन नहीं है बहुत सारी बातें हैं क्योंकि उनकी भिन्नता यह बता रही है कि एक वस्तु से जो काम हो रहा है दूसरी वस्तु से दूसरा काम हो रहा है दूसरी भिन्नता से काम हो रहा है तो दो बात ये हुई कि वस्तु अलग है क्योंकि उनकी गुण योग्यता अलग है नाम ये कहता है कि ये एक है तो अवश्य ही इसमें कोई समानता भी होगी होनी चाहिए हम जब रुद्र कहते हैं अहम रुद्रेभि वसुभिष्च चरा मैं रुद्रों के साथ और वस्तुओं के साथ विचरण करती हूँ विद्यमान रहती हूँ संसार में दिखाई देती हूँ यहाँ पर रुद्रवी भी, भी कहा है बहुवचन का प्रयोग किया है तो केवल एक का वाचक नहीं है लेकिन वेद में कहीं कहीं एक वचन में भी मिलता एक है रुद्र अवतस्थ्य नद्वितीय इस संसार में एक ही रुद्र है दूसरा नहीं तो रुद्रे भी चरानी और एक रुद्र विरोध कहते यदि विरोध है तो फिर मनुष्य की बात ही नहीं बनी है तो सामान्य रचना भी नहीं बनी मनुष्य की रचना भी नहीं बनी फिर ईश्वर की देवता की परमेश्वर की वेद की रचना कहना तो बहुत दूर की बात है तो कहता है कि रुद्रे भी ही जब चरानी कह रहा है और एक रुद्र द्वितीय कह रहा है तो इन दोनों में कहीं समानता भी है भिन्नता तो इसलिए है कि अलग अलग वस्तुओं में हम उसको देख रहे हैं और एकता क्यों है एकता इसलिए है कि वो जो सामर्थ्य सब में है वो सामर्थ्य सबसे अधिक जिसमें है जिसका मूल रूप में जिसके पास है उस सामर्थ्य के अधिकार के कारण उसको एक कहा गया है हम संसार में उन नाम की बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे मन में जो संदेह पैदा हो रहा था कि ये वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं भिन्न हैं उनकी योग्यता के कारण लेकिन उनका एक नाम है क्यों कि उनकी किसी समानता के कारण जो मुख्य रूप से उनमें विद्यमान है और वो समानता जैसे इन बहुतों में है वो आई कहा से है तो उसका जो स्रोत है वो एक होता है इसलिए वेद कहता है एक है अवतस्थो न द्वितीय जो रुद्र है वो अकेला ही है इस रुद्र की बड़ी विस्तार से चर्चा ये जो जुर्वेद के सोलहवें अध्याय में मिलती है तो वहां पर रुद्र उसके अः अध्याय के नाम से हमारे पौराणिक भाई उसका पाठ भी करते हैं तो वहाँ रुद्र की बड़ी महिमा दिखाई गई है और उससे लोग समझते हैं कि ये शिवजी की महिमा है क्योंकि रुद्र एक नाम शिव का भी है अब वैसे ही अंतर समझना चाहिए जब बहुतों का नाम है तो उन बहुतों में एक समान गुण है जो तद्रोद रुद्रस्य रुद्रत्वम। रुद्रस्व ये रुद्र का जो रुद्रपना है वो क्या है तो अरोदित जो रुला देता है जो हमें नियंत्रित करता है हमें विवश कर देता है इसलिए जहाँ जहाँ उस बल का सामर्थ्य का हम दर्शन करते हैं वहाँ वहाँ उसको हम रुद्र कहते हैं तो ये जो रुद्र हैं ये रुलाने वाले होते हैं ये शरीर में जो हमारे प्राण हैं वो भी जब निकलते हैं तो हमें रुलाते हैं इसलिए इनका भी नाम आपको रुद्र के रूप में मिलेगा तो रुद्र जहां भी हैं, वो परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक हैं। शक्ति का प्रतीक किस लिए है कि ये सारी शक्ति उसका जिस स्रोत से मिली है उस स्रोत को भी रुद्र कहा है तो यहाँ पर देवता जो हैं वो रुद्र है हम रुद्रे भी और यहाँ रुद्रे भी बहुवचन का प्रयोग है तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर रुद्रत्व हमको दिखाई देता है और वो रुद्रत्व क्या बता रहा है जो मूल जिसमें सामर्थ्य है जो समस्त संसार को नियमित करने वाला है नियंत्रित करने वाला है दंडित करने वाला है वो जो रुद्र है वो रुद्र हम उसको इंगित हो रहा है वो अहम रुद्रे अहम रुद्र नामक सामर्थ्य से इस संसार में बहुत सारे जो कार्य हैं उनको मैं संपन्न करती हूँ अर्थात वो रुद्र जो है उससे परमेश्वर के सामर्थ्य का बोध होता है वो देवता परमेश्वर के सामर्थ्य का वाचक है आम रुद्रे भी वसुभिष्चरानी वसुओं के द्वारा विचरण करते हैं यहाँ देवताओं की अधिकता से हमको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने लोग हैं और ये सब क्योंकि परमेश्वर इनको परमेश्वर के नामों में भी इनकी गिनती है तो हमको ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर के बहुत नाम हैं। नाम तो बहुत हैं, लेकिन नाम बहुत होने से परमेश्वर बहुत नहीं होते हैं हमारे पास तो एक वस्तु के भी बहुत सारे नाम होते हैं जो वस्तु जिस काम में आती है उस काम के आधार पर उसके बहुत सारे नाम होते हैं हमारे पास व्यक्ति के भी बहुत सारे नाम होते हैं हमारे पास जिस रुद्र की हम चर्चा कर रहे हैं उसके भी बहुत नाम हैं। उसका नाम एक पशुपति भी है उसका नाम शिव भी है उसका नाम रुद्र भी है पता नहीं कितने नाम उसको हमको दिखाई देते हैं जब इन सब नामों से हमें एक मुख्य विकार वो व्यक्ति होता है बोध होता है प्रतीति होती है तो हम वहाँ ये नहीं समझते कि ये बहुत है वहाँ हमारे मन में अनुभव आता है कि ये उसी के नाम है वैसे ही वेद के पढ़ने से एक बात पता लगती है कि जहाँ पर बहुत सारी बातें बहुत संदर्भों के साथ कही गई हैं वो बहुत होने पर भी मूल रूप से एक की ही वाचक है एक को ही इंगित करती हैं एक को ही बताती हैं यहाँ कहा मंत्र ने अहम रुद्रेभि चरामि मैं बहुत सारे रुद्रों के साथ इस संसार में विद्यमान हूँ विचरण करती हूँ दिखाई देती हूँ तो ये रुद्र क्या कर रहे हैं ये रुद्र जो हैं उस परमेश्वर के सामर्थ्य को बोल रहे हैं बता रहे हैं इसलिए ये रुद्र उसकी वाणी का काम कर रहे हैं अहम मैं के साथ विचरण कर रही हूं जो वसु है वो क्या हैं? तो जैसे रुद्र हैं और रुद्र के कारण से हमारे संसार का काम हो रहा है वैसे ही वसुओं के कारण ही होता है वो